जब जानने वाला कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जिन्होंने थोथे ज्ञान के अंबार लगा रखे उन्हें दिखाई पड़ने लगता है कि तो उनका है, उनका ज्ञान ज्ञान है, है, लाश उसमें सांसें नहीं चलती हृदय नहीं धड़कता लहू नहीं बहता उन्हें दिखाई पड़ने लगता है उन्होंने फूल जो है बाजार से खरीद लाए हैं झूठे हैं कागजी है प्लास्टिक के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 कौन चिंता करता है उसकी ज्यादा से ज्यादा देह ही छीन जा सकती तो देह तो छीन ही जाएगी अपमान किया जा सकता है तो नाम ठहरता ही कहा है इस जगत में पानी पर खींची गई लकीर है मिटी जाने वाला है लोग पत्थर फेंकेंगे गालियां देंगे मगर ये सब साधारण बातें जिसके भीतर लगन लगी सत्य की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 झलके दिखाई पड़ती है उसकी सुबह उगते सूरज में रात तारों भरे आकाश में लोगों की आंखों में झलके मिलती है उसकी इतना विराट आयोजन तो इसके पीछे छिपे हुए हाथ होंगे और इतना संगीत बद्ध अस्तित्व है तो इसके पीछे कोई छिपा संगीतज्ञ होगा ऐसी मधुर वीणा बज रही है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 मार्स की सुंदर कृतियां कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं बन सकता अकार और न दास कैपिटल लिखी जा सकती है अकार संयोग मात्र नहीं पीछे कोई सभे हाथ है मगर यह श्रद्धा है जब तक मिलन न हो जाए जब तक परमात्मा से हृदय का आलिंगन न हो जाए जब तक बूंद सागर में एक न हो जाए तब तक, तक ये श्रद्धा है श्रद्धा सम्यक है सार्थक है मगर श्रद्धा श्रद्धा है अनुभव नहीं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 और तुम परमात्मा से मिलने जाओगे और उदास उदास।, उदास उदास ये रास्ता तय नहीं हो सकता रास्ता वैसे ही कठिन तुम्हारी उदासी और मुश्किल खड़ी कर देगी रास्ता वैसे ही दुर्गम तुम उदास चले तो पहाड़ सिर पे लेके चले तलवार की धार पे चले और पहाड़ सिर लेके चले बचना मुश्किल हो जाए जब तलवार की धार पर ही चलना है, तो पैरों में घुंघरू बांध मीरा ठीक कहती पद घुघरू बांध मीरा ना चिरे जब तलवार पे ही चलना है तो पैर में घुंगरू तो बांध लो मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम्हारे पैरों में घुंघरू हो तो तुमने तलवार को बोथरा कर दिया ओठों तो पर गीत हो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 क्योंकि उत्सव ही तुम्हे चादो तरफ शीतलता से घेर लेगा फिर कोई लपट तुम्हें जला ना पाएगी जंगल में लगी रहने दो आग मगर तुम इतने शीतल आग तुम्हारे पास आके शीतल हो जाएगी अंगारे तुम्हारे पास आते आते बुझ जाएंगे लपन तुम्हारे पास आते आते फूलों के हार बन जाएंगी उपनिषद सही दरिया सही में भी सही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 तुम्हारे भीतर बड़ा सोरबुल है तुम्हारे भीतर बड़ा तूफान बड़ी आंधियां बवंडर विचारों के वासनाओं के तुम्हारी आंखें बंद हैं पांडित्य से शास्त्रों से तथा कथित ज्ञान से तुम्हारी आंखों पे इतनी किताबें हैं कि बेचारी आंखें खुले भी तो कैसे खुले? किसी की आंख वेद से बंद है किसी की कुरान से किसी की बाइबल से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 क्योंकि तुम धूल को धूल मानो तो हटा दो अभी तुम धूल को समझ रहे हो सोना है हिरे जवारात संभाल के रखे हो इस जगत में सबसे ज्यादा कठिन चीज छोड़ना ज्ञान है धन लोग छोड़ देते धन बहुतों ने छोड़ दिया घर द्वार छोड़ देते वह बहुत कठिन नहीं है घरद्वार छोड़ना बहुत सरल है क्योंकि कौन घरद्वार से उब नहीं गया है सच तो यह कि घरद्वार में रहे आना बड़ी तपस्या है हटियोगी फिट रहे हैं मगर रह रहे हैं। तुम उनको संसारी कहते हो और भगोड़ों को सन्यासी कहते हो? जो भाग गए कायर उनको कहते हो सन्यासी और बेचारे ये जो सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देखे इनको तुम कहते हो कि संसारी जूतों पर जूते पड़ रहे हैं मगर उनके कान पर जू नहीं लेंग डे हैं हठयोगी कहता हूं मैं इनको इनकी जिद्द तो देखो इनका संकल्प तो देखो इनकी दृढ़ता तो देखो इनकी छाती तो देखो बड़े मजबूत है इनको तुम पापी कहते हो संसार से भागना तो बिल्कुल आसान है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 कि हर काले बादल में एक रजत रेखा होती एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन अगर तुम संसार को देखो तो हालत बिल्कुल उल्टी एवरी सिल्वर लाइन हैज ए क्लाउड हर रजत रेखा के पीछे चला आ रहा है एक बड़ा काला बादल भयंकर बादल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 टा खो जाता है और कांटा हाथ लगता है लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती तब तक उलझ गए होते हो फिर उलझाव से निकलना मुश्किल हो जाता है जितनी निकलने की चेष्टा करते हो उतना उलझाओं बढ़ता चला जाता है क्योंकि निकलने की चेष्टा में नए उलझाव खड़े करने पड़ते हैं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 मालूम कितने कितने राहों में न मालूम कितने कितने लोकों में न मालूम कितनी कितनी यात्राओं में योनियों में मिलन होता रहा है हम अनंत यात्री बिछोड़ते रहे मिलते रहे इसलिए चकितना हो चौंको मत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 एक बार जो मिला वो मिट्टी में गिर जाता है लेकिन उसके भीतर चित अनुभवों का जो संग्रह उन्हें नई छलांग लेता ले वो नया जन्म ले लेता है शरीर का नया जन्म नहीं होता मन का नया जन्म हो जाता इस बात को समझना शरीर का नया जन्म हो ही नहीं सकता क्योंकि शरीर मिट्टी गिरा सो गिरा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 मेहंदी की पातों ने कलियों पर रंग फेरा मालिन की बातों ने धानों के खेतों में गीतों का पहरा है चिड़िया की आँखों में ममता का सहरा है नदिया से उमक उमक मछली व छमक छमक पानी की चूनर को दुनिया से मोल गई पुरवा जो डोल गई घटा घटा आंगन में झूले से खोल गई झूले के झूमक हैं साखों के कानों में सबनम की फिसलन है केले की रानों में जोर और अरहर की हरी हरी सारी, है नई नई फूलों की गोटा किनारी गाँवों की रौनक है मेहनत की बाहों में दो दिन भी पाटे पे हैया छू बोल गई पुरबा जो डोल गई घटा घटा आंगन में जूड़े से खोल गई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 ये गांव का पुराना बरगद इस बरगद के नीचे खेले गए खेल इस बरगद पर डाले गए झूले झूलों को तो भरी गई पैंगे ये गांव का बाजार बाजार के भरने के दिन बाजार में खरीदे गए खिलौने सब याद आने लगता जैसे कोई वर्षों वर्षों बाद अपने गांव लौटा गाँव का लहरा दीवारों को चूम गया मेरा मन सावन की गलियों में झूम गया श्याम रंग परियों से अंबर है घिरा हुआ घर को फिर लौट चला वर्षों का फिरा हुआ मैया के मंदिर में अम्मा की मानी हुई डुगडुग डुगडुगड डुग बुधया फिर बोल गई जो डोल गई घटा घटा आंगन में जुड़े से खोल गई ऐसा ही कुछ हो रहा है तुम्हें कहीं फिर लौट आए हो जहां कभी आना हुआ था यह बात स्थान की नहीं है समय की नहीं यह बात आत्मा की एक दशा की है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 हंस हंस कर मैं भूल चुका हूँ आशा और निराशा को रो रो कर मैं भूल चुका हूँ सुख दुख की परिभाषा को भूल चुका हूँ सब कुछ केवल इतना मुझको याद रहा बनते देखा मिटते देखा अपनी ही अभिलाषा को नहीं आज तक देख सका हूँ निज धुंधले अरमानों को नहीं आज तक सुन पाया हूँ उर्फुट गानों को अरे देखना सुनना उसका जिसका हो अस्तित्व यहाँ प्रेम मिटा देता है पल में अपने ही दीवानों को देखे किसमें कितनी तृष्णा किसमें कितनी ज्वाला है निर्जीवों के इस समूह में जीवित कौन निराला है आज हलाहल झलक रहा है पीड़ित जग की आंखों में सुधा समझ कौन यहाँ पर उसको पीने वाला है देखे किसमें अमित साध है किसमें अक्षत आशा है मिटमिट -मिट कर फिर बनने वाली किसमें नव अभिलाषा है आज मौन निस्पंद पड़ा है विश्व मृत्यु की तंद्रा में जीवन का संदेश सुनाने वाली किसकी भाषा है देखें किसके और में गति है स्वासों में उछ्वास यहाँ किसके वैभव के अंतर में है अक्षय विश्वास यहाँ आज विकृत सीमित है जब के जीवन का उन्मुक्त प्रवाह इस असीम में लहराता है किसका पूर्ण विकास यहाँ किस गति से प्रेरित हो अभी कल बहता है सरिता का जल किस इच्छा से पागल होकर लहरें उठती मचल मचल कल कल ध्वनि में छलक रहा है किस अभिलाषा का संगीत लय होने को प्रेम ढूंढता है असीम का वक्षस्थल किस प्रश्ना से आकुल होकर पिहू पिहू रटता है चातक किस प्री का आह्वान कर रही कुहू कुहू स्वर में कुहू अथक कलरव के उन तप कलरव के उन सप्त स्वरों में है किस से मिलने की साध ढूंढ रहा अस्तित्व पूर्णता के सपने की एक झलक आख मूंद कर बढ़ते जाना एक नियम दीवानों का सिर न झुकाना लड़ते जाना एक नियम मरदानों का स्वासों में गति उर्मे गति है यहाँ प्रगति ही एक नियम गति बनना गति में मिल जाना एक नियम गतिवानों का मैं एक चुनौती हूं एक आह्वान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 ऐसा विचार उठना स्वाभाविक है लेकिन इस विचार से ही जो अटक जाते वे कभी अतिक्रमण न कर पाएंगे वे कभी अपने ऊपर आंखें ना उठा पाएंगे वे कभी बुद्धि के ऊपर जो है उसका संस्पर्श ना कर पाएंगे और जो है संस्पर्श करने योग वो बुद्धि के पार है।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 जो आदमी चार पैसे के घड़े को भी ठोक बजा के देखता है वो ध्यान जैसी महाक्रांति को बिना सोचे समझे उतर जाएगा इसकी आशा रखनी उचित नहीं पहले समझेगा और समझने में ही अर्चन है समझेगा मन से और मन ध्यान का दुश्मन है मन और ध्यान विपरीत मन है अंधेरा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 जैसे मैं जो यहां कर रहा हूं उसकी उन्हें पहचान है अफवाहों को लोग सुनते अफवाहों से लोग जीते और जिनको तुम समझदार कहते हो बुद्धिमान तो कहते हो वे भी अफवाहों से ही जीते और समझते हैं। मुल्ला नसुद्दीन से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 जो बात कह दी कह दी वचन का पक्का हूं इस वचन को कभी खंडित ना करूंगा मित्र आखिर थक गया वर्षों गुजर गए सैकड़ों तकाजों के बावजूद भी जब मुल्ला ने रुपया वापस करने का नाम नहीं दिया तो एक दिन मित्र ने कहा अब तो मेरा इंसानियत पर से विश्वास ही उठ गया मुल्ला ने ने तत्परता से कहा भाई पर विश्वास उठ जाए तो कोई बात नहीं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 जब उसने भोजन समाप्त कर लिया तो जल्दी से दो चम्मच उठा के अपनी जेब में डाल फ़ौरन उसको पकड़ भी लिया गया नौकर के पास ले गए मालिक ने कहा बड़े मिया आप देखने से तो बड़े भोले भाले मालूम पड़ते फिर आपको ये चोरी क्या शोभा देती मुला नसुद्दीन ने अपनी जेब में से कागज निकालकर मालिक को दिया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 उसने आकाश की तरफ आंख उठा के कभी देखा भी नहीं फुर्सत भी नहीं आकांक्षा भी नहीं, नहीं सुनिए सागर का एक मेंढक एक बार एक कुएं में चला आया कुएं के मेढक ने पूछा कि मित्र कहां से आते हो उसने कहा सागर से आता हूं। कुएं के मेढक ने तो सागर शब्द सुना ही नहीं था उसने कहा सागर यह किस कुएं का नाम सागर से आया मेंढक हंसने लगा उसने कहा ये कुए का नाम नहीं तो सागर क्या है बड़ी मुश्किल हुई सागर के मेंढक को कैसे समझाए सागर क्या है कुए का मेंढक कभी कुए कुए में ही बड़ा हुआ कुए में ही जिया कुआ ही उसका संसार था वही उसका समस्त विश्व था कुए के मेंढक ने एक तिहाई कुए में छलांग लगाई और कहा इतना बड़ा है तुम्हारा सागर सागर के मेंढक ने कहा मित्र तुम मुझे बड़ी अड़चल में डाली दे रहे सागर बहुत बड़ा है तो फिर से कैसे समझाऊं तुम्हें कैसे बताऊं सागर बहुत बड़ा है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 तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई बुद्धू नहीं कि तेरी बातों में आ जाऊं मगर इसी वक्त बाहर निकल इस तरह के झूठ बोलने वालों को इस कुए में कोई जगह नहीं तो एथेंस के जजों ने ये निर्णय लिया कि या तो तुम मरने को राजी हो जाओ और या फिर तुम जो बातें करते हो वो बातें कहना बंद कर दो में से कुछ भी चुन दो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 कि तुम लोगों को बिगाड़ते हो सुकरात लोगों को बिगाड़ता सत्य की ऐसी शुद्ध अभिव्यक्ति बहुत कम लोगों में हुई जैसी सुकरात, सुकरात लोगों को बिगाड़ता है यह अदालत का फैसला था अदालत एथेंस के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों से बनी थी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 मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकतर लोग 12 वर्ष की उम्र के बाद रुक जाते हैं फिर सीखते ही 12 वर्ष ये औसत मानसिक उम्र है दुनिया की 12 वर्ष, वर्ष की कोई उम्र हुई 7 वर्ष की उम्र में बच्चा 50 प्रतिशत बातें सीख लेता बस 50 प्रतिशत और सीखेगा सब थर जाता है फिर सीखने का उपक्रम बंद हो जाता है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 जल देखिए तनकर खड़ी हैं चोटिया जो टूट जाएंगी बेहतर है इस हवा में आप ढल देखिए गल गल के बहे जा रहे हैं धूप में पहाड़ गलना भी एक जिंदगी है गल देखिए फूलों से रंगी गंध है गंधों से रंगी धूप साए हैं उड़ रहे किसी आंचल के देखिए कल तक तो फूल भी न खिल सके थे बाघ के दिन के भी आज हैं खड़े खिलखिल खिल के देखिए मगर ये अनुभव की बात आओ पास चखो मुझे पियो मुझे आख खोलने को राजी नहीं फिर कैसे उन्हें समझाओ समझाए जाऊंगा सो को समझाऊंगा दस सुनेंगे नब्बे तो सुनेंगे ही दस सुनेंगे शायद एकाध समझे पर उतना भी काफी पुरस्कार उतना भी काफी तरफ्तीदायी अगर थोड़े से फूल भी खिल जाए अगर थोड़े टूट जाए और फिर एक दिया जल जाए तो उससे और बुझे को जलाया जा सकता है बुद्धों की एक श्रृंखला पैदा करने का आयोजन सन्यास उसी दिशा में उठाया गया पहला कदम सन्यास का है आओ मेरे करीब संन्यासकार थे घोषणा करो अपनी तरफ से कि तुम सामित्य के आकांक्षी हो है खा रही जमीन सितारों के फासले कितनी हसीन आग है ये जल के देखिए तनकर खड़ी है और गलना भी एक जिंदगी है गल के देखिए सुबह थोड़े से लोग ही समझ पाएंगे जो गलेंगे मेरे साथ जो इस आग से नाचते हुए गुजरेंगे मेरे साथ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 तो ही केवल तो ही संतोष की जीणा तुम्हारे भीतर बचेगी मेरा जाना हुआ सत्य तुम्हारे किसी काम का नहीं मैं तुम्हें सत्य नहीं दे सकता माझी नहीं आज माझी मैं स्वयं इस नाव का हूँ मैं नहीं स्वीकार करता जलधीति छलनामयी मनुहार में रंगीन लहरों का निमंत्रण आज तो स्वीकार मैंने की जलधि की अनगिनित विकराल इन उद्दाम लहरों की चुनौती आज मेरे सभी हाथों में थमी पतवार लहरें नाव को आकाश तक फेंके भले ही जाएं ले पाताल तक वे साथ अपने किन्तु पाएगी न इसको लीम उनकी हार निश्चित नाथ लेगी नाक सी विकराल लहरों को हृदय की आस्था की डोर लहरें शीत पर ढोकर स्वयं उठाओ थोड़ी पतवार चलाओ हाथ सध जाएंगे परमात्मा ने तुम्हारे हाथ इस योग बनाए हैं कि सब सकते हैं सबना उनकी क्षमता है बैसाखियों पे न चलो अपने पैरों पे चलो अपने माछी बनो और घबराओ मत सागर की जो दाम लहरें तुम्हें पुकार रही है वे ही तुम्हें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 जो तुम्हारे नेत्र में न थे वही श्रृंगार हूँ मैं एक ही थी दृष्टि जिसमें सृष्टि मेरी मुस्कुराई थी वही मुस्कान जिसमें हसी जाकर लौट आई थी तुम्हारी गति की जो दुख में सदा सुख बन समाई भाग्य रेखा क्षितज रेखा बन प्रभा से जगमगाई टूट कर भी टूट कर भी नित बजता हूँ